श्री गर्ग संहिता विश्वजीत खंड अड़तीसवाँ अध्याय प्रद्युम्न और शकुनी के घोर युद्ध का वर्णन बहुलाश ने पूछा मनुश्रेष्ठ हरिश्स्त्रु आदि भाइयों को मारा गया जानकर महान असुर शकुनी ने आगे क्या किया नारद जी ने कहा राजन हरिश्वस्त्रु के मारे जाने पर शकुनी क्रोध से अचेत सा हो गया भ्राताओं के मृत्यु से उत्पन्न हुए शोक में डूब कर सम्रांगण में दैत्यों को संबोधित करके उसने कहा शुक्नी बोला हे hey, पौलोम और काल के गण तुम सब लोग मेरी बात सुनो अहो दैव का बल अद्भुत है उसके कारण क्या उलटफेर नहीं हो सकता मेरे भाई कालनाभ ने पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर यमराज को जीत लिया था परंतु दैवस वह वहाँ भी यहाँ मनुष्यों के हाथ से मारा गया संबर ने साक्षात सूर्य देव को परास्त किया था किंतु वह बालक श्री कृष्ण कुमार के हाथ से पराजित हुआ उत्कच महाबलियों में भी महाबली था और इंद्र पर भी विजय पा चुका था परंतु वह भी बाल कृष्ण के हाथों मारा गया यह बात मैंने नारद जी के मुख से सुनी थी पहले समुद्र मंथन के समय जिसने समस्त असुरों के समक्ष अग्निदेव को पराजित किया था वह मेरा भाई हृष्ट भी एक मनुष्य द्वारा मारा मार गिराया गया जिसके सामने से पूर्व काल में वरुण देवता भी भयभीत हो युद्ध से पीठ दिखाकर भाग गए थे उस भूत संतापन को भी तुक्ष पराक्रम वाले मनुष्यों ने मार डाला जिसने पहले महायुद्ध में अपने पराक्रम द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था उस वृग को यहाँ युद्ध में तुक्ष बृष्टिवंशियों ने मार गिराया मेरे भाई महानाभ ने देवलोक में वायु को भी परास्त किया था किंतु यहाँ इस समय उसको भी यदुकुल के मनुष्यों ने मार डाला देव, जिसने स्वर्गलोक में बलवान इंद्रपुत्र को परास्त किया था उस हरिश्स्त्रु को भी यहाँ मानवों ने मार गिराया इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि इस पृथ्वी को मैं यादवों से शून्य कर दूंगा जरा बुद्धिमान दंत तथा शिवपाल ये मेरे मित्र हैं सुतल लोग से प्रचंड पराक्रमी दानवों को बुलाकर इन मित्रों तथा आप लोगों के साथ देवताओं को जीतने के लिए जाऊंगा और उस युद्ध में वाणासुर भी हमारे साथ होगा प्रद्युम्न आदि जो उद्भट यादव हैं उन दरात्माओं को जीतकर और स्त्रियों सहित देवताओं को बांधकर मैं नरु पर्वत की गुफा के मुंह में डाल दूंगा गौ ब्राह्मण देवता साधु वेद तपस्वी यज्ञ श्राद्ध तितुक्षु तथा नाना तीर्थों का सेवन करने वाले धर्मात्माओं को भी मैं निसंदेह मार डालूंगा फिर सुखपूर्वक विचरूंगा देवताओं पर विजय पाने वाला महाबली महापराक्रमी राजा कंस धन्य था वह मेरा मित्र और परम सुरहित था खेत की बात है कि आज वह इस भूतल पर विद्यमान नहीं है नारद जी कहते हैं राजन जो कहकर महाबलिदान राजदैत्य शकुनी युद्ध में सहसा प्रद्युम्न के सामने आ गया लाख भार लोहे के समान सुदृढ़ एवं विशाल धनुष लेकर उसने उसकी प्रत्यंचा को टंकारित किया उसका वह धनुष मयासुर का बनाया हुआ था उस धनुष की टंकार ध्वनि से दिग्गजों के कान बहरे हो गए अनेक पर्वत ढह गए और समुद्र अपनी मर्यादा से विचलित हो उठे नरेश्वर सारा ब्रह्मांड गूंज उठा और भूमंडल कापने लगा उसकी प्रत्यंचा के घोर शब्द से विहवल हो योद्धाओं के ऊपर योद्धा गिर पड़े आंथी रणभूमि छोड़कर भागने लगे और घोड़े युद्धभूमि में उछलने कूदने लगे इस प्रकार सब लोग अचानक भय से घबरा कर भागने लगे तब महान बल पराक्रम से युक्त गद आदिवीर रथ पर बैठकर धनुष की टंकार करते हुए वहां आए शकुनी ने संग्राम भूमि में अर्जुन को दस बाढ़ मार मारे इससे रथ गांडीवधारी अर्जुन चार को दूर जाकर गिरे रण दुर्मन सकनी ने गद के ऊपर बीस बाणों से प्रहार किया राजन उसने गध को रथ सहित मंडल में फेंक दिया और जोर जोर से गर्जना करने लगा राजन उस वीर ने रथ सहित धनुधरों में श्रेष्ठ अनिरुद्ध को चालीस बाणों में से बिंद डाला और अपने सिंहराज से आकाश मंडल को निरादित कर दिया अनिरुद्ध का घोड़ों सहित रथ सोलह को दूर जा गिरा राज, ने सम्रांगण में सांब को सौ बाण राजन सांब भी आकाश में बाढ़ राजरभूम से बत्तीस योजन दूर मार्ग पर जा गिरे तत्पश्चात प्रद्युम्न को सामने आया देख शकुनी क्रोध से भरे भर गया तथा उसने रण क्षेत्र में सहसा बाण समूह से उन्हें घायल कर दिया राजन प्रद्युम्न का रथ दो घड़ी तक चक्कर काटता हुआ सौ दूर पृथ्वी पर इस प्रकार मानो किसी के द्वारा फेंक दिया गया हो सकने का बल देखकर समस्त यादव चकित होते जैसे हाथी पहाड़ से सिर टकराते हैं उसी प्रकार समस्त यादव नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा उस दैत्य को घायल करने लगे गद अर्जुन अनिरुद्ध एवं धामवती कुमार शाम्ब अपने धनुष के टंकार करते हुए पुनः युद्ध भूमि में आ गए राजन तदनंतर महाबाहु प्रद्युम्न वायु के समान वेगशाली रथ पर बैठकर धनुष कर टंकार करते हुए युद्ध मंडल में आ पहुंचे शगुनी के धनुष की प्रत्यंचा प्रणय काल के समुद्रों के टकराने के शब्द जैसी भयंकर टंकार करती थी श्री कृष्ण कुमार ने दस बाण मारकर उसे काट दिया फिर सहस्त्र बाणों से उसके सहस्त्र घोड़ों को सौ विषिखों द्वारा उसके रथ को और बीस बाण मारकर उसके सारथी को पृथ्वी पर गिरा दिया तब उसने रथ को उठाकर उसमें दूसरे घोड़े जोते और दूसरा सारथी बैठाकर कर वैदायत्यराज पुनः रथ पर आरो हुआ राजन तत्पश्चात उसने प्रचंड पराक्रम से युक्त कोदंड पर प्रत्यंचा चढ़ाई इसके बाद पीठ पर पड़े हुए तरकस से सौ बाढ़ खींच उसने धनुष पर रखे और कान तक खींच प्रद्युम्न से कहा सुखनी बोला तुम सब लोगों में मेरे मुख्य शत्रु तथा मनमत्त योद्धा हो अतः पहले तुम्हारा ही भध करूंगा तत्पश्चात स्वस्थ तेज वाले यादवों की सारी सेना का संहार कर डालूंगा प्रद्युम्न ने कहा असुर प्राणियों के आयु सदा काल के बल से नष्ट होती या बीतती है वह वा बारंबार छाया की तरह आती जाती रहती है जैसे बादलों की पंक्ति आकाश में वायु की शक्ति से आती जाती है उसी तरह सुख दुख भी काल की प्रेरणा से आता जाता रहता है जैसे किसान बोई हुई खेती को खींचता खींचता है और जब वह पक जाती है तब स्वयं उसे हँसुए से सब ओर से काट लेता है उसकी उसके प्रकार उसी प्रकार दुर्जय काल अपने ही रची हुई देहधारियों की श्रेणी को अपने गुणों द्वारा पाता पालता है और फिर समय आने पर उसका संहार कर डालता है ये तो अहंकार से मोहित होकर ही ऐसा मानता है कि मैं यह करूँगा मैं यह करता हूँ या मेरा है और वह तेरा है मैं सुखी हूँ दुखी हूँ और ये मेरे सुहेद हैं इत्यादि शुकनी बोला निर्श्रेष्ठ तुम धन्य हो जो अपनी वाणी द्वारा ऋषि मुनियों का अनुकरण करते हो तीन गुणों के अनुसार पृथक पृथक जो प्राणियों का स्वभाव है उसका उनके लिए त्याग करना कठिन होता है नारद जी कहते हैं मैथिलेंद्र युद्ध स्थल में इस प्रकार परस्पर सत्संग की बातें करते हुए प्रद्युम्न और स्वने इंद्र और वृत्रासुर की भात युद्ध करने लगे स्वप्नि के धनुष से छूटे हुए निशिक सूर्य की किरणों के समान चमक उठे परंतु श्री कृष्ण कुमार ने एक ही बाढ़ से उन सबको काट दिया ठीक उसी तरह जैसे एक ही कटुवचन से मनुष्य पुरानी मित्रता को भी खंडित कर देता है तब रणधर्म सपने ने लाख बार की बनी भारी और विशाल गदा हाथ में लेकर प्रद्युम्न के मस्तक पर दे मारी साक्षात भगवान प्रद्युम्न ने अपने वज्र तरीखी गधा से उसकी गदा के सौ टुकड़े कर दिए उसी प्रकार जैसे कोई दंडा मारकर कांच के बर्तन टूक टूक कर दे तब रोष के आवेश से युक्त हुए उस दैत्य ने एक चमचमाता हुआ त्रिशूल हाथ में लिया और उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसके द्वारा प्रद्युम्न के मस्तक पर प्रहार किया श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न ने भी त्रिशूल मारकर दैत्य के त्रिशूल के सौ टुकड़े कर डाले इसके बाद रुक्मिणी नंदन ने एक तीखी बर्छी लेकर स्वप्ने के ऊपर चलाई बर्छी से उसकी छाती छिद गई इससे उसके मन में कुछ घबराहट हुई तथापि उसने सम्रांगण में प्रद्युम्न को परिघ से पीट दिया तब भलवान रुक्मणी कुमार ने यमदंड लेकर दैत्य के उस अद्भुत परिघ को उसके द्वारा चूर चूर कर डाला इतने ही नहीं वेगपूर्वक चलाए हुए उस यमुदंड से सहता उसके घोड़ों को सारथी को और उस दिव्य रथ को भी धराशायी कर दिया नरेश्वर सारथी के मर जाने पर और घोड़े सहित रथ एवं परिघ के भी चूर चूर हो जाने पर उस महादैत्य रोष ने रोष पूर्वक खडग हाथ में लिया मैथिल जैसे गरुण किसी सर्प के दो टुकड़े कर दे उसी प्रकार महावीर प्रद्युम्न ने यमदंड के द्वारा उसके खड्ग के दो टुकड़े कर डाले इसके बाद श्री कृष्ण कुमार ने उसी यमदंड से दैत्य के कंधे पर प्रहार किया उसके आघात से सुकने को तत्काल मूर्छा आ गई तदनंतर क्रोध से भरे हुए प्रद्युम्न ने तत्काल दैत्य सेना के भीतर प्रवेश किया जैसे दावा नल जंगल को जलाता है उसी प्रकार वे उस सेना के बड़े बड़े वीरों को धराशाही करने लगे माधव प्रद्युम्न ने उस यमदंड के द्वारा यमराज की भांति हाथियों घोड़ों रथों और उन आताताई दैत्यों को मार गिराया दैत्यों के पैर मुख अंग और भुजाएं छिन्न भिन्न हो गई ये दे समस्त दैत्य और दानव काल के गाल में चले गए भीम पराक्रमी प्रद्युम्न को यमराज का रूप धारण किए देख कितने ही दैत्य युद्ध हों इसे अपना अपना स्थान छोड़कर दसों दिशाओं में भाग गए इस प्रकार से गर्ग सीता में विश्वजीत खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश संवाद में शुने और प्रद्युम्न के युद्ध का वर्णन नामक अड़तीसवाँ अध्याय पूरा हुआ